देखो तुम्हारा जो धंधा है जाहिर है कि तुम वो अपने घर से तो करते नहीं हो क्योंकि घर पर पुलिस का छापा पड़ने का डर है और पकड़े जाने का भी ज्यादा खतरा है तुमने भी अपने सामान को स्टोर करने के लिए कोई गोदाम वगैरह बना ही रखा होगा वहाँ तुम्हारा सारा सामान स्टोर होता होगा तो बस मुझे ऐसे ही उस गोदाम के या मार्केट के बारे में जानना है जहाँ पर इगत पुलिस ऐसी गायब हुए सामान को ठिकाने लगाया गया है तुम बस मुझे उस जगह के बारे में बता दो बाकी तुम्हे कुछ नहीं होगा ये मैं जुबान दे रहा हूँ जब विक्रांत ने अपनी बात खत्म करी तब तारिक बिल्कुल शॉक्ड रह गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बस विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखता रहा लेकिन कुछ बोल न सका अच्छा तो तुम्हें नहीं पता है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा फिर उसने अपने हाथ की उंगलियों को चटकाते हुए कहा ठीक है फिर कल रात को मैंने तुम्हारे भतीजा कासिम से पूछताछ की थी लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं की मैंने कोई नहीं अभी तो जेल में ही है एक बार थर्ड डिग्री लगाऊंगा सब उगल देगा चलो फिर चलता हूं मैं विक्रांत की बात सुनकर तारिक का पूरा चेहरा पसीने से भीग उठा वो एक टक विक्रांत को देखता रहा ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जुबान में अब कोई शब्द ही नहीं रह गये अच्छा विक्रांत बहुत जल्दी में था वो अपना पूरा दिन यहाँ तारिक को इंटेरोगेट करने में वेस्ट नहीं कर सकता था उसने जाते जाते तारीख के साथ अपना आखिरी दाव भी खेल लिया अच्छा तो तुम्हारा मतलब कासिम को भी तुम्हारे ठिकाने के बारे में नहीं पता है कोई बात नहीं फिर मेरे पास और भी कई तरीके है मैं पता तो लगा ही लूंगा इतना कहकर विक्रांत ने गाड़ी का डोर ओपन कर दिया और फिर बाहर निकलने लगा अरे रुकिए एक मिनट अब बात तो सुनिए तारिक ने उसे वहाँ वापस बैठाते हुए कहा देखिए जो बात करनी है हम यहीं पर कर लेते हैं ना। सारी डिस्कशन कर लेते हैं हम्म ये हुई ना बात विक्रांत ने खुश होते हुए कहा देखो मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे सिर्फ इगतपुरी के मकबरे वाले मर्डर केस से मतलब है बाकी तुम क्या करते हो क्या नहीं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूंगा वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाना है हाँ मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं अब तुमसे कोई फ्लावर पॉट खरीदने नहीं आऊंगा तारिक फिर से आवाज रहकर विक्रांत को देखने लगा जाहिर है कि विक्रांत ने उससे एक लाख में खरीद कर उसे लाखों का नुकसान करवा चुका है अब अगर तारिक ने उसकी मदद नहीं की तो विक्रांत अक्सर ही उसके पास आकर ऐसे ही उसे लूटता रहेगा अगर इस तरह से विक्रांत ने और भी फ्लावर पॉट उसे खरीद लिए तो वो बेचारा रोड पर आ जाएगा देखिए सर मुझे जितना पता था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तारिक ने जवाब दिया और अब मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि भले ही मैं एंटिक चीजें खरीदता हूँ बेचता हूँ लेकिन मेरा इगतपुरी के मकबरे से कोई कनेक्शन नहीं है मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ मुझे उस केस के बारे में कुछ नहीं पता है मैंने तो खुद ही कुछ दिन पहले केस के बारे में सुना है अच्छा विक्रांत बड़े ध्यान से तारीख को देखने लगा वो उसकी आँखों में झाक कर जानने की कोशिश कर रहा था की वो सच बोल रहा है या जूठ इस वक्त विक्रांत को इस बात पर पछतावा भी हो रहा था कि उसके पास कोई लाइट डिटेक्टर नहीं बचा था वरना अभी वो इसे तारीख के ऊपर आजमा लेता उसने पिछली रात को ही कासिम के साथ पूछताछ करते वक्त एक लाइट डिटेक्टर वेस्ट कर दिया था सर मैं एक चीज का वादा आपसे जरूर कर सकता हूँ तारीख ने आगे कहा अगर मुझे इगतपुरी के मकबरे से गायब हुए सामान की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और हाँ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इसके साथ ही तुम मुझे ये बताओ कि वहां हुए मर्डर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है या तुम्हारा कोई दोस्त या जानने वाला है जो इस तरह का क्राइम कर सकता है या तुम्हें किसी पर शक ये काम मुंबई के लोकल क्रिमिनल द्वारा तो नहीं किया गया है ये मैं श्योर हूँ तारिक ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव लाते हुए कहा फिर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने नॉलेज को कुछ ज्यादा ही शो कर दिया हो और फिर वो एक सेकेंड के लिए अवाक रह गया क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विक्रांत ने सवाल किया मुंबई इतना पुराना शहर है यहाँ मकबरे ऐसी चोरी करने वाले चोरों की कोई कमी थोड़ी ना है नहीं आप समझे नहीं तारिक ने कहा देखे अब आपसे क्या छुपाना यहाँ मुंबई में जितने भी लोकल चोर हैं वो अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो मुझे तुरंत खबर मिल जाती है बिना मेरी जानकारी के यहाँ कुछ नहीं होता है और अभी तक मुझे इस केस के बारे में कोई खबर नहीं मिली मैंने अपने आदमियों से पूछा भी लेकिन कुछ पता नहीं चला इसीलिए मैं कह रहा हूँ की मकबरे में चोरी करने वाला मुंबई का तो नहीं है अच्छा तो फिर बाहर बाहर का कोई हो सकता है हो सकता है की किसी ने बाहर से ले जाकर वहाँ का सामान बेच दिया हो विक्रांत ने शक जाहिर करते हुए कहा नहीं मुझे ये भी मुश्किल लगता है तारिक ने कहा देखिए वहां मकबरे के भीतर से जो सामान चोरी हुआ है वो काफी ज्यादा था और इतने ज्यादा सामान को उठाकर ले जाने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा होगा और यहाँ बिना मुझे पता लगे कोई भी ये सब सामान लेकर नहीं जा सकता ओह विक्रांत हैरानी भरी नजरों से तारीख को देख रहा था ऐसा लग रहा था कि उसने केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है तारीख के पास ऐतिहासिक और एंटीक चीजों की पूरी जानकारी है और ये काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी भी लग रहा है तारिक की उम्र तकरीबन साठ साल थी और ये पिछले कई सालों से इस धंधे में है ऐसे में उसे इसके बारे में काफी जानकारी थी विक्रांत ने उत्सुकता वश अपने शर्ट की बाहें मोड़ते हुए पूछा अच्छा मुझे ये बताओ कि ये लोग कहां पर सामान छुपा सकते हैं और क्या ये प्रोफेशनल चोर है या फिर ऐसे ही है और दूसरी चीज ये बताओ की इन्होने मिस्टर अय्यर का मर्डर करके डेड बॉडी को ताबूत के भीतर क्यों रखा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ताबूत में रखा था तारिक ने थोड़ा चौंकते हुए कहा फिर वो कुछ सेकंड तक सोचता रहा मुझे दिखाई तो हो सकता है सही है विक्रांत ने जवाब दिया और फिर वो मन ही मन सोचने लगा कई बार किसी केस को सोल्व करते वक्त पुलिस को एक्सपर्ट से ज्यादा मदद तो क्राइम एक्सपर्ट से मिल जाती है क्रिमिनल एक्सपर्ट की हेल्प से वाकई में केस बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है तारिक को पुराने मकबरों के बारे में काफी नॉलेज है और वो पूरी मार्केट पर नजर रखता है ऐसे में अगर तारिक ने इस केस को सॉल्व करने में मदद कर दी तब तो वाकई में काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन विक्रांत की तरफ देखते हुए तारीख ने कहा असर आप अपने वादे से पीछे नहीं हटियेगा अब मेरा सारा बिजनेस आपके हाथ में मैंने आपको ये तोहफा भी दे दिया है अब अगर आपने केस को सोल्व कर लिया तो मुझे उम्मीद है आप अपनी बात ऐसी नहीं मुकरेंगे अरे मैनेजर जो दे दी तो दे दी अब तुम चिंता मत करो विक्रांत ने हसते हुए कहा मेरा तो नारा यही है कि जितनी ज्यादा दुश्मनी उतनी ज्यादा मुसीबत और जितने दोस्त उतना काम आसान इसीलिए मैं तो सबसे दोस्ती ही रखना चाहता हूँ तारिक ने भी सिर हिलाते हुए कहा और फिर उसने विक्रांत की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा चले फिर विक्रांत तुरंत समझ गया कि इस वक्त तारीख की गाड़ी में काफी सामान भरा हुआ है तो वो इसे लेकर तो नहीं जा सकता और दूसरी बात यह नॉर्मल लगेज होता तो कोई बात भी थी गाड़ी में तो काफी इलीगल सामान भी रखा गया है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं मेरी गाड़ी से चलो इतना कहते हुए विक्रांत तारिक की बीएमडब्ल्यू से निकलकर बाहर आ गया और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा तारिक भी गाड़ी से बाहर आ गया और फिर तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को फोन करके बाहर बुला लिया और फिर उसने अपनी बीएमडब्ल्यू वापस भेज दिया उसके बाद तारीख जाकर विक्रांत की गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठ गया और विक्रांत ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था ये दोनों तुरंत ही इगतपुरी के लिए निकल पड़े रास्ते में विक्रांत तारिक के साथ काफी बातचीत करता हुआ जा रहा था दरअसल विक्रांत बातों ही बातों में तारिक से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये आदमी भी खिलाड़ी ही था उसने एक बार भी अपनी इलीगल धंधे में इन्वॉल्व है विक्रांत भी बाल की खाल निकालने में लगा हुआ था वो केस से जुड़ी एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था इसलिए उसने तारीख को उन्नीस में हुए मर्डर केस वाली लड़की की भी फोटो दिखाई उसे पूछा की क्या वो किसी बेबे नाम की लड़की को जानता है लेकिन तारिक को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी लेकिन उस लड़की की फोटो देखकर तारिक ने तुरंत बता दिया कि ये उस समय की घटना है जब मुंबई में ब्रिज बन रहा था तब वहाँ लाश मिली थी ये केस बहुत चर्चित हुआ था और दूसरी चीज उसने लड़की के कॉस्ट्यूम को देखते ही बता दिया की ये कॉस्ट्यूम नवाब हामिद खां के आखिरी वंशज के समय का है नवाब के समय में ये लहंगा कोई लड़की तब पहनती थी जब उसकी शादी होती थी ये लाल रंग का लहंगा ये तारीख ने उस फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा सही बात शादी के वक्त ही लड़कियों द्वारा पहना जाता था वाह वाह बिल्कुल सही बात विक्रांत मनी हंस मन सोचने लगा वाकई में इस बंदे को बहुत नॉलेज है इसने तो बस फोटो देखकर ही ये सब बता दिया अभी एक्चुअली मैं तो देखा भी नहीं लेकिन सर आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? आप इस केस की भी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या तारीख ने कन्फ्यूज होते हुए कहा यह केस तो बीसो साल पुराना है इतना पुराना केस भी आप देख रहे है हाँ अब क्या करे पुलिस का तो काम ही यही है मुझे ये सब केस देखना पड़ता है और मकबरे से रिलेटेड जितने केस होते हैं वो सब मुझे ही देखने पड़ते हैं विक्रांत ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि तारिक उससे डर कर रहे। तो इसका मतलब कि आप पुरानी चीजों की चोरी और ब्लैक मार्केट का भी केस देखते हैं तारिक ने चौंकते हुए कहा अरे नहीं ऐसा नहीं तुम समझे नहीं बात यह है की जब इन सब जगहों पर कोई मर्डर केस होता है तब उसे मैं देखता हूँ बाकी नॉर्मली चोरी वगैरह का केस मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है मुझे उससे मतलब नहीं होता लेकिन अगर कोई मर्डर केस हो जाता है तो वो मुझे किसी भी हालत में सॉल्व करना होता है अब जब तक मैं ये मर्डर केस सॉल्व नहीं कर लेता हूं, पागलों की तरह घूमता रहता हूं। ओ, तारिक ने चौंकते हुए कहा सच में पुलिस की नौकरी ऐसे ही होती है यहाँ जब तक क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता पुलिस का जीना मुहाल हुआ रहता है खैर विक्रांत गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और तक दो घंटे में ही वो इगतपुरी के क्राइम लोकेशन आरोप पहुँच गया वहाँ ऐसी अब तक डेड बॉडी तो हटा दी गयी थी लेकिन अभी भी पुरातत्व विभाग वाले वहाँ खुदाई आदि का काम कर रहे थे विक्रांत जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां देवाशीष मुखर्जी पहले से मौजूद था वो किसी के साथ खड़ा था और उससे बातें किए जा रहा था उसे देखकर विक्रांत एक बार के लिए तो अबाक रह गया उसे ऐसा लग रहा था कि देवाशीष फिर से कोई क्लू ढूंढ रहा है और क्या पता उसे केस से जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिल ही गया हो विक्रांत ही नहीं बल्कि देवाशीष भी विक्रांत को देखकर दंग रह गया वो भी विक्रांत की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिट था तो डर तो उसे भी थोड़ा बहुत था ही